आ गए हम समाधि जैसे कि मैंने कल आपको बताया था अथ का मतलब है अब योगानुशासनम मतलब जो परंपरागत योग विषय शास्त्र है उस ठीक है तो उसका आह, हम आरंभ करते हैं उसको प्रारंभ करते हैं अब परंपरागत योग विषय शास्त्र अनुशासन का मतलब है शास्त्र इससे यह स्पष्ट है कि यहां पर जैसे मैंने आपको बताया शास्त्र का मतलब अनुशासन भी होता है और शास्त्र का मतलब प्रतिपादन भी होता है तो यहां पर इसका मतलब अनुशासन है ठीक है जी तो अनुशासन मतलब अनुशासन में क्या होता है कि विधि और निषेध ये बताया जाएगा कि योग में क्या करना है और क्या नहीं करना है योग चित्त वृत्ति अब ये बता रहे हैं कि भाई योग है क्या प्रतिपादन भी कर रहे हैं योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध अगर आप भगवदगीता का द्वितीय अध्याय पढ़ें, तो वहां पर आपको है योग कर्म सु कौशलम ठीक है जी योग कर्मों में कुशलता है वहां पर योग का मतलब कुछ और है यहां पर योग का मतलब क्या है चित्त की वृत्तियों का निरोध असल में जब तक आपने चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं किया तब तक कर्मों में कुशलता